भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण क्रिया बृदारणकोपनिषद शांक अध्याचार ब्राह्मीन चतुरादीन्य दर्शनाकर्तृणीति चेन्न यदमद्राक्षम तत्मी भिन्नकर्तकनाते मनर् चेन्न मनसोपी विषयवादिवृष्टवादनुपत्ति तस्माद अंतस्थम वदिति सिद्धम् यदि कहो कि नेत्रादि दर्शनादि क्रिया करने वाली है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि वैसी स्थिति में दर्शन और स्पर्श भिन्न कर्ताओं की क्रिया होने के कारण जिसे मैंने देखा था उसका स्पर्श करता हूँ ऐसा अनुभव नहीं हो सकता था अच्छा तो मन ही दृष्टा है ऐसा माने तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि रूप आदि की भाँति विषय दृश्य होने के कारण मन का भी दृष्टा होना संभव नहीं है अतः यह सिद्ध हुआ कि चैतन्य ज्योति अंतस्थ है और आदित्यादि के समान शरीर से भिन्न है कार्यकरण कार्यकरणसघात समान जातीय ज्योतिरंतर ज्योतिरतरमेय आदित्यादि भी तत्समान जातीय उपक्रियमादिति तद सत्पकार्योपकारकाकमदर्शनाथ पार्थिवैर पार्थिव तत्सतीय तिणोलिने प्रज्वलो प्रज्ज्वलनोपकार क्रिएमाणों दृश्य न चवता तत्समतीय प्रज्जलो प्रज्जलोपकार सर्वुमेय सोदेना प्रज्ज्वलनोपकारो भिन्नजातीय वैद्युत जाठर से भावे दृश्य जातिया सामन जाती सनजातीयों नस्ती कदाचि सामन जाती मनुष्या मनुष्योपक्रीय कदाचि स्थर पश्वाद भिन्न हेतु कार्य समान आदि ज्योतिपक्रिय मण्वादि ऐसा हो कहा ऐसा जो कहा कि देहेंद्रीय संघात के समान जाति वाली ही किसी अन्य ज्योति का अनुमान करना चाहिए क्योंकि आदित्यादि तथा उसके समान जातीय ज्योतियों से ही संघात का उपकार होता है शो तो भी ठीक नहीं है क्योंकि उपकार्य उपकारक भाव का कोई नियम नहीं देखा जाता जिस प्रकार शो बतलाते हैं पार्थिव ईंधन से एवं पार्थिवत्व में समान जाति वाले तृण और उलप घास आदि से अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होता देखा जाता है किंतु तो इतने ही से सर्वत्र ऐसा अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि उनके समान जाति पदार्थों से ही अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होगा क्योंकि उनसे भिन्न जाति वाले जल से भी बिजली रूप अग्नि का तथा पेट के भीतर की अग्नि का प्रज्वलन रूप उपकार होता देखा जाता है अतः उपकारियों उपकार्योपकारक भाव में समान जाति अथवा असमान जाति होने का नियम नहीं है कभी तो समान जाति मनुष्य मनुष्यों से ही उपकृत होते हैं और कभी स्थावर एवं पशु आदि भिन्न जाति वालों से ही उनका उपकार होता है अतः कार्यकर्ण संघात के समान जाति आदित्यादि ज्योतियों से उपकृत होने के कारण ही आत्मज्योति संघात के समान जाति ही होनी चाहिए या कोई हेतु नहीं है यद तो पुनरात्थ चक्षुरादि भी आदित्यादिज्योतिर्वद अदृश्यवादित्ययम हेतुर्ज्योतिरतरशातस्थत्व वैलक्षण्यम च न चक्षुरादि साधयती कांतिकत्वादिति तत् चक्षुरादि कर्णेन्न सती हेतु विशेषणपत्ते और तुमने जो ऐसा कहा कि आदिदि की ज्योति के समान चक्षु आदि इंद्रियों से दिखाई देने वाली न होने के कारण आत्मज्योति अंतस्थ और भिन्न प्रकार की है यह हेतु तो चक्षु आदि से विभिचरित होने के कारण उस अन्य ज्योति का अंतस्थ और विलक्षण होना सिद्ध नहीं कर सकता सो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि चक्षु आदि इंद्रियों से भिन्न होते हुए उनसे न दिखाई देने के कारण आत्मज्योति अंतस्थ एवं विलक्षण है इस प्रकार उपर्युक्त हेतु में विशेषण लगा देने से उसकी उपपत्ति हो सकती है पर यह है कि पहले अनुमान का स्वरूप यूँ था आत्मज्योति अंतस्थम आदित्यादि व चक्षुरादि विरदृश्यवाद अर्थात आत्मज्योति अपने भीतर है क्योंकि वह सूर्य आदि की भांति आंखों से नहीं दिखाई देती यह हेतु नेत्र के विषय में व्यवचलित था क्योंकि अपना नेत्र भी अपने ही नेत्र से नहीं देखा जा सकता इस दोष को मिटाने के लिए सिद्धांति ने हेतु में चक्ष चक्षुरादि करणेभ्यों न्ये सति यह विशेषण जोड़ दिया अब अनुमान का स्वरूप इस प्रकार हो गया आत्मज्योति अंतस्थम चक्षुरादि करणेभ्यो न्यत्व सति चक्षुरादि भी अदृश्यवात् अर्थात आत्मज्योति अपने भीतर स्थित है क्योंकि वह चक्षु आदि इंद्रियों से भिन्न होती हुई इन इंद्रियों से देखी नहीं जाती ऐसा हेतु मानने पर कहीं भी नहीं आता। कार्य करण संघात इति तन्न अनुमान दोस्ता कार्यकणसर्म ज्योतिष्टदुक्त तुम्हारन आदिदीज्योति्यकसादर्थन ज्योति तेन तेनाते इं प्रतिज्ञा कार्य करण संघात इति तद्भाव तद्भा त्वसिद्धम मृत देहे ज्योतिषो दर्शनाथ तथा उस ज्योति को जो देहेंद्रीय संघात के धर्म वाली बतलाया सो भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से अनुमान से विरोध आता है आदित्यादि ज्योति के समान यह ज्योति देहेंद्रीय संघात से भिन्न पदार्थ है ऐसा अनुमान कहा गया है उस अनुमान से इस प्रतिज्ञा का कि उस ज्योति में देहेंद्रीय संघात का धर्मत्व है विरोध आता है देह तदभाव भावित है अर्थात जब तक देह है तब तक उसके धर्म रूप से चैतन्य ज्योति भी रहती है यह तुम्हारा हेतु तो असिद्ध है क्योंकि मृत देह में वह ज्योति नहीं देखी जाती अतः इस हेतु के असिद्ध होने से तुम्हारा अनुमान अप्रमाणिक है इससे आत्मज्योति को देहेंद्रीय संघात का धर्म नहीं सिद्ध किया जा सकता सामान्यतो दृष्टिया प्रमा सती पानभोजनास्यवहारोप्रसंग पान भोजनादी सू क्षुत्सा नृवृत्तिपलता तम पानभोजना दृश्यम लोके न प्राप्नोति प्राप्त दृश्य ह्युपल्धपानोजना सामान्यतः पुनः पान क्षुत पिपाशादि निवृत्तिदर्थन प्रवर्तमान सामान्य सामान्यतो दृष्ट अनुमान की अप्रामाणिकता मानने पर जो भोजन और जलपान आदि सभी व्यवहारों के लोभ का प्रसंग उपस्थित होगा और वह इष्ट नहीं है क्योंकि तब तो जलपान और भोजनादि करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति देखने वाले को उसी के समानता से लोक में जलपान और भोजन ग्रहण करते दिखाई देना सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि सामान्यतोदृष्ट नियम को वह अप्रमाणिक मान लेगा किंतु जिन्होंने जलपान और भोजन किया है वे लोग फिर भी जलपान और भोजन करने से क्षुधा पिपासादि की निवृत्ति का अनुमान करके उसके लिए प्रवृत्त होते देखे ही जाते हैं यदुक्तम देहो दर्शनादि क्रिया यदुम अयम तो देहो दर्शना कर्ते तत्थम पिहृत स्वप्नस्मृत्योदेहा्रष्टे अन ज्योतिर अनात्म प्रयुक्त खद्योता युपुन खद्योतादेह प्रकाशा प्रकाश प्रकाशक संकोच विकाश प्रकाशा यत् धर्मा पक्षाद्यवयवसकोच विकाशनवाद प्रकाश प्रकाशकुन इति रस्यम पगमे स्वभागत्यदभ्यो सिद्धान्त सिद्धांत एक नान्यवस्था प्रयुक्तः तस्मादस्ति तस्दस्थति चातस्थम ज्योति ज्योतिरादपेटी ऐसा जो कहा है कि यही देह दर्शनादि क्रिया का करता है इसका तो स्वप्न और स्मृतियों का देह से भिन्न कोई अन्य दृष्टा है ऐसा कहकर पहले ही परिहार कर दिया गया है तथा इसी से अर्थात संघात के दृष्टित्व का निराकरण करके उस अन्य ज्योति के अनात्मत्व का भी निषेध कर दिया है तथा खद्योत का जो कभी प्रकाशकत्व और कभी अप्रकाशक अप्रकाशकत्व बतलाया वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वे प्रकाशकत्व और अप्रकाशकत्व तो पंख आदि अवयवों के सिकुड़ने और खोलने के कारण है तथा यह जो कहा कि अवश्य फल देना यह धर्म और अधर्म का स्वभाव ही स्वीकार कर लेना चाहिए तो ऐसा स्वीकार करने पर तुम्हारे ही सिद्धांत की हानि होगी और इससे से सिद्धांत में विरोध होने का ही कारण तुम्हारे द्वारा आशंकित अनावस्था दोष का भी निराकरण कर दिया गया अतः संघात से पृथक और अपने भीतर ही स्थित आत्मज्योति है यह सिद्ध हुआ आत्मा का स्वरूप यद्यपि व्यतिरिक्त तत्वादि सिद्धम तथापि समान दर्शन निमित्त भ्रांतिया मेवान्यतमो व्यतिरिक्तों वा इत्य विवेकतः पृछति यद्यपि आत्मा का देहादि से भिन्न होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गई तो भी आदित्यादि समान जातीय पदार्थों का ही अनुग्राहकत्व देखने के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति से आत्मा इंद्रियों में से ही कोई एक है अथवा उससे भिन्न है इसका विवेक न होने से जनक पूछता है कतम प्राणे विज्ञानम प्राणेसुहृद्यज्योति पुषा स सन्ुभ संचरति संचर ध्यातीव लीलायतीव सी सप्नोंभ्तेम लोकमति क्रामती मृत्योपाणी आत्मा कौन है याज्ञवल्क यह जो प्राणों में बुद्धिवृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञान में ज्योति स्वरूप पुरुष है वह समान बुद्धिवृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है वह बुद्धिवृत्ति के अनुसार मानव चिंतन करता है और प्राण वृत्ति के अनुरूप होकर मानव चेष्टा करता है वही स्वप्न होकर इस लोक देहेंद्रिय संघात का अतिक्रमण करता है और शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है कतम इति न्याय सूक्ष्मता दुर्व्यजेयवाद उपपद्यते भ्रांति अथवा शरीर व्यतिरिक्ते व्यतिर सिर्वा विज्ञानवती वेकत आत्मनोपलब्धवादा कथम आत्मे कथमोसौ दिपाणु य स्वक्त आत्मा येन न ज्योतिषास्त इतुक्तम कतम सूक्ष्म युक्तियाँ कठिनता से समझ में आती है इसलिए भ्रांति होनी संभव ही है अथवा आत्मा शरीर से व्यतिरिक्त सिद्ध होने पर भी समस्त इंद्रियां विज्ञानवती से जान पड़ती है क्योंकि आत्मा उनसे पृथक रूप से उपलब्ध नहीं होता इसलिए मैं पूछता हूँ कि आत्मा कौन सा है जिसका आपने उल्लेख किया है वह आत्मा शरीर इंद्रिय प्राण और मन इनमें से कौन सा है जिस ज्योति के द्वारा पुरुष बैठता है ऐसा कहा गया है अथवा योय आत्मावया भी प्रेतो सर्व इमे प्राणा, विज्ञानम इव यु प्राणेशु कतम यथा समुद्रषु सर्व इमे तेजस्वीन कतम एषु षड विदिशी तथा जो यह आत्मा आपको विज्ञानमय रूप से अभिप्रेत है सो यह सभी प्राण विज्ञानमय के समान है इन प्राणों में वह कौन सा है जिस प्रकार उपस्थित ब्राह्मणों में यह सभी तेजस्वी हैं इनमें छह वेदांगों का जानने वाला कौन है ऐसा प्रश्न किया जाए पूर्वस्म व्याख्याने कतम आत्मे तेतावे प्रश्नवाक्यम यो यम विज्ञानमय द्वितए तो व्याख्या प्राणेस्वी मत प्रश्नवाक्यं अथवा सर्व प्रश्नवाक्यम विज्ञान हृदय पुषा कत यमेत शब्द सेधारिता कत आत्मेती शब्द से प्रश्नवाक्यपरीसम व्यवहित संबंध सम्बंधम युक्त कथम आत्मे मतमेव प्रश्नवाक्यम योय इत्यादि परम सर्व प्रतिवचनमेंट इति से इन दोनों व्याख्याओं में से व्याख्या में कतम आत्मा कौन सा आत्मा है इतना ही प्रश्नवाक्य है और विज्ञान योजना इत्यादि उत्तर है तथा दूसरी व्याख्या में प्राणेशु यहाँ तक प्रश्नवाक्य है अथवा विज्ञान विज्ञानभद्यंतज्योति पुरुषः कतम यहाँ तक सारा ही प्रश्नवाक्य है किंतु योजय विज्ञानभय इस शब्द का निश्चित अर्थ विशेष से संबंध रखने वाले होना तथा कदम आत्मति इसमें अति शब्द का प्रश्न वाक्य की समाप्ति के लिए होना किसी व्यवहित संबंध के बिना ही उचित है ऐसा समझकर खत्म आत्मेति इसके प्रति इसके इति शब्द पर्यंत ही प्रश्न प्रश्नवाक्य है योय इत्यादि आगे का सारा वाक्य उत्तर ही है ऐसा निश्चय होता है योय इत्यात्मन प्रत्यक्षवान्नश विज्ञानम विज्ञाना बुद्धि विज्ञानोपाधिपर्कावेका विज्ञानमयच्य बुद्धि विज्ञान संतृद्ध एवं यस् उपलभ्ये लहुुरीव चंद्रादीत्य संप्रृक्त बुद्धिर्वाक तमसी वदीपस्थि मनसा सश्य मनसा शुनोती बुद्धिर्ज्ञा लोक विशिष्टम ही हि प्रदीपालोक विशिष्टमेव तमसी द्वार कर्ण बुद्धे तस्मात्ष्यते विज्ञान इति आत्मा प्रत्यक्ष है इसलिए योज जो ऐसा निर्देश किया गया है विज्ञान में विज्ञान प्राय बुद्धि विज्ञान रूप उपाधि के संपर्क का विवेक न होने की कारण यह विज्ञान में कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार राहु चंद्रमा और सूर्य के संपर्क में आकर ही उपलब्ध होता है उसी प्रकार यह बुद्धि रूप विज्ञान से संपर्क रखकर ही अनुभव में आता है अंधकार में सामने रखे हुए दीपक के समान बुद्धि ही सब प्रकार के व्यापारों का साधन है मन ही से देखता है मन ही से सुनता है ऐसा कहा भी है जिस प्रकार अंधकार में समस्त पदार्थ सम्मुखस्थ दीपक के प्रकाश से युक्त होकर ही उपलब्ध होते हैं उसी प्रकार सारे पदार्थ बुद्धि रूप विज्ञान के आलोक से विशिष्ट होकर ही उपलब्ध होते हैं अन्य इंद्रियां तो बुद्धि की द्वार मात्र हैं इसीलिए आत्मा को उस बुद्धि के द्वारा ही विज्ञान में इस प्रकार विशेषित किया जाता है यहाँ परमात्मा विज्ञप्ति व्याख्यानम तंम विज्ञानमय मनोमय इत्याद विज्ञानमय शब्द से अन्याथ दर्शना स्रोताशीये संदिग्ध से पदार्थों निश्चित प्रयोगदर्शनाधारियम शक्य है वाक्य से साथ निश्चित न्याय अधिरिति बला अतिरिति चोतर इति वचनाद युक्त विज्ञान प्रायत्व जिनके मन में विज्ञान में शब्द की व्याख्या परमात्मा की विज्ञप्ति का विकार है उनका यह अर्थ विज्ञान मय मनोमय इत्यादि तैतरीय श्रुतियों में विज्ञान में शब्द का दूसरा अर्थ देखे जाने के कारण श्रुति विरुद्ध सिद्ध होता है तात्पर्य यह है कि इन तैतरीय श्रुतियों में मयट प्रत्यय चातुर्थ चातुर्य प्रायः अथवा आधिक्य अर्थ में ही हो सकता है विकार्थक नहीं हो सकता इसलिए यदि यहाँ इसका अर्थ विकार किया जाएगा तो इसका उन श्रुतियों से विरोध होगा इसलिए यहाँ भी इसे प्राचुर्यार्थक ही समझना चाहिए जहाँ किसी पद के अर्थ में संदेह हो वहाँ अन्य स्थान में निश्चित प्रयोग देखकर उसके अनुसार ही निश्चय किया जाता है इसके सिवा वाक्य से से अथवा निश्चित न्याय के बल से भी उसका निश्चय हो सकता है क्योंकि यदि आत्मा विज्ञान का विकार होगा तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता तथा जागे सधि ही बुद्धि के सहित ऐसा पाठ है और हृदयतः ऐसा वचन भी है इनसे भी उसका विज्ञान प्रयाता विज्ञानाधिक्य ही उचित है